देवता लोग हैं भगवान के ठहरने का इंतजाम करते रहते हैं क्योंकि भगवान देवताओं के काम के लिए भूल रहे हैं इसलिए देवता लोग भी भगवान के ठहरने की व्यवस्था उनके खाने पीने की व्यवस्था ये सब वो करते रहते हैं देवता लोग वहां जब चित्रकूट में आकर के भगवान ठहरे आकर के तब देवताओं ने कुल ढीलों भी, का रूप धारण किया वनवासियों का रूप धारण किया और धारण करके भगवान के पास आए और भगवान की सेवा बहुत भगवान की सेवा की और भगवान से पूछा भगवान हम क्या सेवा करें क्या करें और आपकी ठहरने का यहाँ पर तो हम आपके लिए वो बनाते सब तीन के इनके सब इकट्ठे करके बांस लकड़ी एक इकट्ठी सब करके वो सब देवता लोग राय बन से और उन्होंने वो लक्ष्मण जी ने जैसा बताया उस प्रकार की जो कुटिया वहां बना के तैयार कर सब व्यवस्था उनके के देवताओं ने भगवान नहीं ठहर गए उसके बाद जब भगवान वहां से चित्रकूट से चले और दंडकार में आए तो यहां दंडकार में जब भगवान पहुंचे अब यहां ठहरने के विचार बना तब देवता लोग फिर आए और उन्हें फिर वहां पर कुटिया बनाकर के तैयार कर दें और भगवान के ठहरने की व्यवस्था कर दी तो ये कहा कि भगवान ठहरी की व्यवस्था देवता क्यों कर करते हैं देवता बराबर चिंता है रहते हैं भगवान वापस चले जाए अयोध्या इसलिए ठहरने का अच्छा कर दो तो फिर टिके भगवान कहीं आए हैं बनने और कहीं घरे यहां पर हमारे छरने के कहीं में चलो वापस जाए तो देवता कहते नहीं आपके लिए कुटिया उठिया बना कर तो जब तक तो सीता जी साथ में थी तब तो तक तो कुटिया बना बनाकर देवता देते थे जब सीता का हरण होगा तो देवता ने कहा भगवान के लिए गुफा चाहिए और तो कुटिया नहीं चाहिए तब उन्होंने एक गुफा जो तैयार की और बरसात तो आ गए उसके पहले गुफा बनाकर तुम तैयार कर लिये ये इधर सुग्री से भगवान मिले और बाली को मारने की सारी व्यवस्था हुई ये ग्रीष्म रहा था और देवता लोगों ने कहा कि बस आप आ गए भगवान यहाँ तो यही ठहरेंगे बरसात होने वाली है इसलिए उनके ठहरने का इंतजाम करो की एक गुफा बनाई और एक पर्वत के ऊपर जब देखा प्रदर्शन गिर के ऊपर इस फटिकमण की बहुत सफेद पत्थर की बहुत बढ़िया सन्मरमर की चट्टाने थी उसमें तो उसको पर्वत के ऊपर खोद करके फिर उन लोगों ने उसमें छिद्र बनाया गुफा बनाई गुफा बना करके को ऐसा बनाया कि जिसमें खुद प्रकाश आवे और खुद धूप रहे उसमें और पानी से बरसात में पानी उसके भीतर घुसे नहीं गिरे नहीं ये सब इंतजाम करके बढ़िया गुफा बनाकर के तैयार किया उसी गुफा में भगवान ठहरे प्रत ही बने गिर गुफा रुचिर बना रुचिर बनाने तो गया अभिता भी हमने बताया वो सब रुचिर लिया तुम्हें आ गया रुचिर गुफा बना दी और फिर राम कृपा ने जो कुछ दिन वास करेंगे आए और उन्होंने देवताओं ने कहा कि तो भगवान आकर के कुछ दिन गुफा में वास करेंगे इसलिए बनाकर तैयार किया आगे एक और दीप द्वारा बने सुंदरगनकुसुमते अतिशोभा मधुक मधुलोभा अंदमूल फलपात्रे बहुत जगते प्रभुवाए कि मनोहर शैलमूता ताह अनु सहित सुरभूता मधुकर भग मृगत तरह सिद्ध मुनि प्रभु कर सेवा मंगल रूप भय करवतेनवासर महापति जगते कतिशुलायतिशोभसुहाये सुखवासीन तहाँ दो महातन कथा भगति गिरिवतनीतिका तो वर्षा काल वेग नु छाए लागत परम सुहाए लक्ष्मण देख मोरदन नाचत बारिदीर तरत हरस जस विष्णु भगत कहू देखी आर राम चंद्र हम हम की देखो जहाँ भगवान ठहर गए उस स्थान का वर्णन करते हैं भगवान जहाँ ठहरे हुए हैं अच्छी तरह से पहचान लो इसलिए वर्णन करते हैं एक पर्वत है उसमें एक बहुत सुंदर सी गुखा है और तो पर्वत के ऊपर बन है वहाँ सब वृक्ष नाना प्रकार के हैं फल फूल के सब वृक्ष है वो सब तो उसका सबका स्थान आस पास का कैसा है वो तो सब देख लो कहते हैं सुंदर बन कुमित अतिशोभा और हुए, उसमें लगे हुए और गुंजगन मधुप निकर मधु लोभा और मधु के लोभ से मधुप वहाँ पर उन फूलों के ऊपर मरराते रहते हैं भर मर गुंजार करते रहते हैं चंद मूल फल पत्र सोहाये और वहां पर ये भी खाद्य पदार्थ भी कन्दमूल फल देंगे ये सब खाद्य पदार्थ ये भी खूब प्रचुर मात्रा वहां उपलब्ध हैं। भाई बहुत जब ते प्रभु आए जब से भगवान आए, तब से ये खूब पैदा होने लगी। लगे देखो, देख मनोहर सहले अनुपा अतः कहते है की भगवान ने देखा कि ये तो सुंदर पर्वत बहुत सुंदर पर्वत है सब प्रकार सुंदर है तो गुफा सुंदर दिखाई दी भगवान को वृक्ष खूब सुंदर दिखाई दिए और फल फूल भी सब दिखाई दिए तो भगवान ने कहा यह स्थान बहुत अच्छा है रहे सही भूपा भगवान राम और लक्ष्मण जी तो वही उसी पर्वत के ऊपर रहे उसी गुफा में उन्होंने भगवान में दास किया और मधुकर खग मृग तनुरे देवा कहते हैं देवता लोग क्या करते हैं मधुकर भ्रमर खग पक्षी मृग मानव के पशु तनु इनका सही धारण कर करके देवता लोगों ने आते हैं सब देवता आते हैं और सिद्ध मुनि ये भी सब आते हैं शरीर धारण करके आते हैं और करें प्रभु और भगवान की सेवा करते हैं ये देवता लोग सिद्ध और भगवान की सेवा करते हैं सेवा करते हैं लेकिन देवता देव धारण करके उनकी सेवा में नहीं है ये सब जो है ये है मधु का इनके सबके शरीर धारण करके मन आस जितने भी जीव है सब देवस्वरूप ही है देवता रूप है और वो सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। मंगल भयो मंगल रूप भयो भयोदन तबते हैं। और, वो और भी मंगल में हो गया सुंदर तो था ही अब मंगल में हो गया <coughs> मंगल मंगलवार दूसरी है मंगल में ना कल्याणकारी हित कार्य जाए शांति विश्राम प्राप्त हो ऐसे मंगल रूप भयो भयोधन तबते तीन निवास रमापति जबते जब रमापति भगवान राम ने वहां निवास किया तब से वो मंगल रूप हो गया <coughs> अब देखो ये जो नाम देते हैं रमा को नाम दे दिया तो इसलिए नाम दे दिया रामा माने लक्ष्मी श्री हैं अब वो भगवान वहाँ बास कर रहे हैं तो श्री भी बास करती है लक्ष्मी भी वहां होगी तो लक्ष्मी इस रूप में सत्र बास है मधुपो के रूप में और ये सब जितने भी खाद्य पदार्थ है ये कन्दमूल फल है वृक्षादि है ये, ये वहाँ की संपत्ति है संपत्ति सब है तो बन संपत्ति के रूप में लक्ष्मी जी रूप धारण किए हुए है वो साथ में है तब तो सब होगी और जनताओं में सब में सब इनके पशु के सब रूप धारण कर रखे हैं वे सब इस प्रकार के आए हैं इसलिए फटिक शिला अतिशुभ सुहाई और वहीं पर फटिक शिला सफेद पत्थर एक, एक दुस्तान जैसा उसका पत्थर वहाँ पर है वो उसकी एक शिला है वहाँ पर उसके ऊपर भगवान वहाँ बैठते हैं सुख आशीन तहा दो भाई भगवान राम लक्ष्मण उस पत्थर के ऊपर बैठते है वो उनका आसन है उसके ऊपर विराजमान दोनों वहां पर उतने उस पर्वत के ऊपर और पे हमें में नेका और कहा बैठे हुए दोनों हैं और तो कोई है नहीं वहां पर तो ये सब भगवान राम जो है वो हो लक्ष्मण जी को बहुत सी कथाएं सुनाते रहते है प्राचीन कालीन कथाएं उनको सुनाते रहते हैं और भगवती वीरित विवेका और उन कथाओं के द्वारा उनको भक्ति का स्वरूप बताते रहते हैं वैराग्य की महिमा सुनाते रहते हैं विवेक बताते रहते हैं और नृत्य बताते रहते हैं देखो कितनी बातें जो है वो हो इनकी चर्चा होती रहती है माने लौकिक और पारलौकिक दोनों ही चर्चाएं होती है लौकिक चर्चा होती तो राजनीति बताते हैं कि लतनीत राजनीति क्या है उसको सबको बताते हैं राजा लोग हैं दृतनीत के माने छत्रियों का धर्म यहाँ पे ऐसे समझना चाहिए नृत्य माने छप्रिय छतरी दो वही मत पूरा करते थे पर परावाची शब्द था प्राचीन काल में जो छतरी थे वही राजा थे जो राजा थे वही छतरी कराते थे <coughs> तो इस प्रकार के था कि छतरियों का धर्म क्या है क्योंकि छत्री है ये लोग दोनों भगवान राम शरीर धारण किया लक्ष्मण ने तो इन लोगों का धर्म क्या है तो आप अपने धर्म की बात बताते रहते थे कि हम लोगों को छतरियों को क्या करना चाहिए कैसे प्रजा पालन कैसे करना चाहिए धर्म की रक्षा कैसे करना चाहिए उसके धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े मरने से भी नहीं डरना चाहिए ये सब बातें सब है ये हैं ये छत्रियों का धर्म ये सब भगवान बताते रहते, और रहते थे और परमार्थ की बात बोलते रहते थे परमात्मा में क्या बात है वैराग्य होना चाहिए विवेक होना चाहिए भक्ति होनी चाहिए तो इनकी सबकी आवश्यकता बताते थे बिना वैराग्य के परमार्थ कैसे क्या <ख Enfin Google Church> भगवान ये भी बताते रहते थे छत्री है इसके बारे ऐसा नहीं कि छत्रियो तो द्रक्त नहीं हो सकते है। अरे छत्री हैं धर्म की रक्षा करने के लिए भी करो लेकिन द्रक्त भी रहो विवेक भी रखते सब क्या है सब क्या है परमार्थ का ज्ञान भी रख भगती भी ये सब भगवान शिक्षा देते रहते थे तो उनको ये चर्चा चलती रहती थी ये तो ये बात अब देखो सब जो इतना जो है ये है जो तो सी राष्ट्र से वर्णन करते हैं तो उनके बुद्धि में जब लौकिक वर्णन भी करते हैं लौकिक दृष्ट तब उनके दृष्टि में ये सब के सब प्रतीक के रूप में छाए रहते हैं उन्हीं के सबका वर्णन करते हैं अब ये सब बन क्या है कुछ बन क्या है अब सब देखना है और बालकांड में इसीलिए सबके प्रतीकों के सम्मान उन्होंने गिना दिए हैं तो वहाँ वहाँ सबके साथ साथ नाम भी ले दिए हैं अब जैसे मानसरोवर जहाँ का वरण है वो मानस क्या है कुछ में से नदी निकलती वो क्या है मानसरोवर के चारों तरफ मानसरोवर में जल भरा हुआ है वो क्या है उसमें कमल पटवारी क्या है उसके आस पास की उसके आस के वन क्या है उनके पशु क्या है पक्षी क्या है फूल क्या है इन सब के प्रतीक वहाँ गिराया है वहाँ गिनाया है तो ये सब बिना भी हमको याद रखो तो आपको ये लगेगा कि ये सबका सब वर्ग जो है अपने हृदय का वर्ग में जहाँ हृदय यहाँ पर के हृदय हुआ सत्य गुण प्रधान हुआ और भगवान आकर के हृदय में दास किए तो बस ये शोभा हो जाएगी जैसे इस पर्वत की है तो फिर वहां पर फिर ये जैसे ये सुंदर बने कुमित की शोभा तो, तो हृदय में बस कुमित हो जाने के माने सत्युगुण की वृद्धि हो गई और वहां सौंदर्य आ गया हृदय में हृदय में माधुरी आ गया हृदय में ये जो है वो सुगंधी सुगंध के माने सब लोगों के प्रति दया भाव प्रेम भाव स्नेह भाव सबके ऊपर सामान्य रूप से आ गया ये हृदय में जागृत हो गया जहां भगवान आ गए तो ये सबके सब, सब उत्पन्न हो जाते हैं कमन मूल फला अत्याग जो है ये, ये भी सप्तन के सूचक उनके सब कहेंगे ये सबकी उत्पत्ति होगी सब वृत्तियां हो तो आ गई सबके सब फिर देखते हैं कि तो वहाँ जो जो एक बहुत सुंदर गुफा है जिसमें गुफा में भगवान बास करते हैं ये तो सर्व प्रसिद्ध गुफा है तो कुछ लोगों को देखो तो हृदय गुहा हृदय गुहा सब लोग कहते हैं उसमें हृदय गुहा के भीतर भगवान का बास है अगर भगवान को घुमा तो क्या मिलेंगे अपनी हृदय गुहा भी मिलेंगे हृदय जाओ और उसमें भी हृदय में घुसते चले जाओ घुसते चले जाओ तो वहाँ देखोगे गुफा है वहाँ भगवान बास करते हैं तो हृदय की गुहा कैसी है कौन से पत्थरों की बनी है मत समझो कि हृदय बिल्कुल पत्थर है और उसमें एक गुफा होगी पहाड़ ऐसी ऐसा नहीं है हृदय में फो है समस्त साक्ष जो है वो पर्वत के समान है जितने वेद साख जितने पावन पर्वत वेद ये सबके सब पर्व जो है ये है वेद वैदिक ज्ञान जितना भी है वो वो पर्वत के समान हृदय में है और फिर उन लोग वेदों में उपनिषदों में जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आप खोजते चले जाओ उपनिषद क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर क्या है शांत शरीर क्या है? है क्या है और ये सब वृत्तियाँ क्या हैं वृत्तियों का अधान क्या है प्रकाशक क्या है चौथनी है खुर्च जैसे उपनिषद बताते जाते हैं ऐसे गुफा में घुसते चले जाओ तो बस उसी गुफा में भगवान बास करते हैं तो इस प्रकार से उनको सबको देखो शास्त्र के अनुसार तो सब हृदय गुफा के बगैन में सकता सर और ये स्फटिक है कि मैंने ये सबका सब बहुत सात्विक और सुंदर जिनका कि हृदय है जिनके हृदय में क्रूरता नहीं है कर्कशता नहीं है वैर भाव नहीं है जिनके हृदय में मनोमालिन्य नहीं है जिनके हृदय में इस प्रकार के दूषित व्रतियां नहीं है तो उनका हृदय जी को सुंदर स्वच्छ है उसी में भगवान का वास है भगवान मिलेंगे जिनका हृदय ऐसा है वहाँ भगवान तो है ही करते ही तो ये किसी न किसी प्रकार से तुलसी राजे उसी अध्यात्म का ही संकेत देते रहते हैं और जानते हैं कि यह अध्यात्म विद्या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चिंतु की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है और सूक्ष्म जा है उन्हीं को आत्मा परमात्मा की प्राप्त होती है और अगर किसी की बुद्धि ऐसी होगी तो वो ये बात भी समझ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं उसका अर्थ भी लग जाएगा सूक्ष्म बुद्धि होगी तो उसका अर्थ भी लगेगा वो भी लगा ले हृदय को भी ढूंढ लेगा गुपा भी ढूंढ लेगा उसको प्राप्ति भी कर ले कभी ये तो समझ नहीं आती बहुत कठिन है छिपा के क्यों कही तो छिपा के इसलिए कही जो मंदिर समझ वो समझेंगे हम रखेंगे होते होते फिर इस प्रकाश भगवान वहां बात करने लगे और सभी कथा सभी शिव चर्चा सब होने लगी वहां देखो तो ये भी जो भगवान जो कुछ भी चर्चा करते हैं भगवान के जितने वचन है वही वेद है भगवान ही वेदों में क्या लिखा हुआ है वेदों में दो बातें लिखी है धर्म की शिक्षा लिखी हुई है परमार्थ भी लिखे हुए तो भगवान भी क्या बोलते हैं व्यक्ति में धर्म आ गया और वैराग्य और विवेक और भगत में परमार्थ आ गया और यही जो भी चर्चा है वेदों में तीसरी कोई बात नहीं और तो वही बात भगवान यहां भी कर रहे हैं तो इस प्रकार देखते हैं कि ये कहकर के भगत नृत्य भगत वीरत नृत्य विवेका इत्यादि कह करके उन्होंने भगवान तुलसीदास जी ने यह सूचित कर दिया ये कहाँ की बात है अपने आप समझ लेना ये बहुत प्राचीन काल की कथा हो और अब पुरानी हो गई हो ऐसी बात नहीं या ये कई लौकिक कथा हो दक्षिण भारत की कहीं घटना कहीं घट रही हो वहां पर वहां दूर देश की बात है, ऐसी बात नहीं ये सब अपने हृदय में देखो अपने भीतर वहीं वही अनुभव करो सब अब कहते हैं बर्षा काल छाए बिछाए, वर्षा ऋतु का प्रण करते हैं अब वर्षा भी आती है तुलसीदास जी को तो उसमें सब धर्म नीति और, और परमार्थ यही सब वर्षा ऋतु भी दिखाई देता वही सब दिखाई देता अब जिसकी की दृष्टि जैसी होती है उसको वही दिखाई देगा अरे भाई जिसकी के हृदय में भगवान की भक्ति छाई हुई तो आंखें खोलकर देखेगा तो क्या दिखाई दिया? अरे कहा भगवान की सब लीला है वही सर्वत दिखाई देते हैं अब विचारा करे क्या दे? उसे भगवान ही भगवान को जगह दिखाई देते हैं तो उसे जगह दिखाई नहीं देगा उसे पेड़ पौधे दिखाई नहीं देंगे दिखाई क्या देंगे वो दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देंगे उसे दिखाई देगा परमात्मा ही सर्वत ऐसी तुलसीदारी की दृष्टि हो तो तथ श्यामयी है और जिसकी श्याम दृष्टि छा गई तो जहां देखता है तो श्याम ही दिखाई देते वैसे बरसात काल में एक मेघ नर्षा ऋतु तो आई और आकाश में काले काले बादल आकर के खुद मकराने लगे घिरने <coughs> लगे बादल और गर्जित लागे तो परम सुहाये तो और खूब मेघ रहे और बरसा ऋतु में मेघों को गर्जना भी सुंदर लगता है लग सुंदर लगता है तो, तो कैसा सुंदर लगता है अब देखो उसको कि लक्ष्मण देख मोरगन नाचत बारे ये बड़े सुंदर है।, है देख देख करके नाच रहे हैं भगवान दिखाते हैं लक्ष्मण जी को लक्ष्मण देखो देखो देखो लक्ष्मण देखो मोरगन ह लक्ष्मण देखो ये मोर तमाम मोर के कितने हैं ये नाचत बार बीते बार बादल पेख देख करके बादलों को देख करके ये सब मोर नाच रहे हैं कैसे नाच कहते हैं ग्रही विरत रत हर्ष हर जस विष्णु भक्त कहू देख जैसे विष्णु भक्त को देख करके व्यक्त गृहस्थ वो हर्षरत हो जाता है मैंने हर्षत होगा अब देखो आ गए ना वहीं पर अब विष्णु भक्त अब विष्णु भक्त अगर कोई है विष्णु भक्त को मैंने भगवान का भक्त है ऐसे भक्तों को देख करके कौन प्रसन्न होता है? ये बताते हैं कुछ लोग तो देखेंगे भगवान के भक्त हैं अरे मिठले घूम रहे हैं कुछ करना धरना इनको है नहीं बेकार के आदमी है किसी को ऐसे दिखाई देगा किसी के गृहस्थ लोग जो है वो भगवान अगर व्यस्त ग्रस्त नहीं है परमार्थ के तरफ उसका ध्यान नहीं है बिल्कुल घोर संन्यासी मत घोर संसारी कोई गृहस्थ व्यक्ति है तो भगवान के भक्त को देखेगा तो कह सकता है कि आ रहा हो फिर मांगने के लिए ऐसे करके देखेगा <coughs> लेकिन उनका ध्यान जैसे जो ऐसे भक्तों को देखकर के कौन लोग पसंद होते हैं तो कहते हैं ग्रही व्रत जो व्यस्त ग्रह थे ये ये व्रत जो है वो ग्रहस्तों के लिए माने तुलसीदास जी यहाँ भी दिखाना चाहते हैं कि ये जिन लोगों ने ये बात बना रखी है कि गृहस्थ लोग तो व्रत होते ही नहीं गृहस्थ हैं इसलिए वो तो आसक्त होंगे ही तो वो तो बंधन में पड़े होंगे होंगे सुनना गैराज हो ही नहीं सकता ऐसी जो धारणा लोगों की है वो शास्त्र निर्मूल करते हैं गृहस्थ लोग भी प्राचीन काल से अगर शास्त्र लोग सबको देखने पड़ते हैं तो देखेंगे हजारों लाखों सब जन कितने कितने लोगों का नाम आता है जैसे वशिष्ट आदि हैं है? ये भी ग्रहस्थ हैं, तो गृहस्थ हैं, तो ये विरक्त हैं कि आ सकते हैं ये है? संसार जाल में बंधन नहीं करते हैं हैं देखे विरक्त है ऐसे याज्ञ आदि है याज्ञवल्क तो ग्रस्त होते हुए भी एक दिन याग्ञवल्प बहुत दिन के बाद यदि बड़े ज्ञानी थे आत्मज्ञानी थे तो भी अपने प्रारंभ को कोसने लगे अपने को। बाल प्रारग्धवल्प कहने लगे क्या बता देखो <coughs> इतना आत्मज्ञान और ये सब होते हुए भी लेकिन प्रारंभ बड़ा दुर्गमनी होता है ये नष्ट नहीं होता हमारे कारण से हमारे ज्ञान शिक्षा लेकर के कितने शिष्य आए और कितने लोगों को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया और कितने लोग व्यस्त हो गए सन्यासी हो गए और अपने भगवान के ही ब्रह्म भाव में ही सदा दोगे रहते थे उसी में व्यंग रहते हैं उनको देख करके लगता है कि देखो कैसे ज्ञानवान हैं ऐसे हम अपने बता नहीं सकते कितने हमारे इतने इस प्रकार के शिष्य हो गए लेकिन ये का भी है देखो अभी तक अब के जंजाल में अब पड़े हुए हैं अब इसके चक्कर में पड़े हुए हैं ये अभी नहीं छूटा तो कहते प्रारंभ ही छोटा उसके बाद में फिर वो उनका प्रारंभ समाप्त होता वो जब समाप्त होता तब वो घर बार छोड़ देते हैं फिर वो उनके दो पत्निया थी मैत्री का इन दोनों को जो है उनको जो दोनों पत्नियां थी उनको छोड़कर के फिर होकर वो चले गए जब प्रार्थ विदय हुआ तब छूटा आ गया और उसके पहले ये इनके मन में इस प्रकार का आया कि देखो ऐसे कहकर के तो। माने ग्रहस्थ लोग भी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म स्थित है और गुरु जिनके शिष्य हुए और शिष्य होकर के जिनके शिष्य भी ब्रह्मज्ञानी हो गए तब, तब हो गए ये सब तो सब चलता रहा लेकिन गृहस्थ बने गए तो इसके माने ग्रहस्थों में दो प्रकार के इसीलिए शंकराचार्य ने गीता प्रारंभ किया तो पहली पंक्ति यही लिखी है दो प्रकार के मार्ग हैं एक है प्रवृत्त मार्ग है एक निवृत्त मार्ग है एक गृहस्थी रहकर के संसार के कार्यधार करते हुए भी व्यक्ति जो है वो हो आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान परमात्मा को पूर्ण आगे प्राप्त कर लेता है वो भी संभव है और एक जो इन सबको छोड़ करके भी उसका त्याग करके भी हो जाता है इनको सबको त्याग दिया व्रक्त होकर के अलग रहते हैं और बिल्कुल परमात्मा के चिंतन ध्यान में लगते हैं उनको भी प्राप्ति हो जाती है ये पहली पंक्ति आपने जो उपरोधात में जब गीता जैसे प्रारंभ किया है तो दो मार्गों को पहले ही बता दिया है क्योंकि गीता का दिन करने वालों को पता रहना चाहिए कि दोनों प्रकार की बातें गीता में भगवान ने कही है <clears throat> एक एक प्रकार के नहीं कोई कोई ग्रंथ ऐसे होंगे जो केवल सन्यासियों के लिए भ्रक्तों के लिए हैं ग्रहस्तों के लिए नहीं कोई शास्त्र ऐसे होंगे जो ग्रस्तों के लिए होंगे और उनके लिए जो सन्यासियों के लिए नहीं होंगे ऐसे हो सकते हैं लेकिन गीता दोनों के लिए है ग्रहस्तों के लिए भी है सन्यासियों के लिए भी है इसलिए ग्रहस्तम धर्म क्या है और विष्ण प्रणन क्या है सन्यासी में धर्म क्या है उसका भी उष्मा प्रणन आता है इसीलिए को दोनों बातें कहनी पड़ी अभी हम तुलसी राशि भी इसी प्रकार कहते हैं कि भी व्यर्थ तो हाँ हो सकता है और जब वैराग्य की बात कहते हैं तो कोई कहेगा हाँ व्रत हो सकता है लेकिन कोई सन्यासी की तरह व्रत थोड़ा थो थो हो सकता है ऐसे बात नहीं है व्यर्थ होता है और बिल्कुल व्यक्त होता है अब समझना बड़ा मुश्किल होता है ऐसा व्यक्त नहीं होगा तो आत्मज्ञान ब्रह्म नहीं होगा अगर कोई कहेगा तो किताबें पढ़ करके हम जान लेंगे ब्रह्म ज्ञान तो जान लो लेकिन जब दूसरे को ज्ञान की शिक्षा दोगे तो उसके चित्र नहीं चलेगा ज्ञान की महिमा यही है जब तक कि जब तक तक कि गुर की गुर की गुर की कि के हृदय में ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक वो दूसरे हृदय में उस ज्ञान को प्रज्जलित नहीं कर सकता जैसे एक बुझा हुआ दीपक हो दीपक एक हो तो उस बिना जले दीपक से दूसरे दीपक जला नहीं जले पहले वो दीपक जलाना पड़ेगा विश्व उसको जला तो जलाते जब वो जलेगा लर्न करने लगी अब उसको छुआ दूसरे दीपक में तभी दूसरा दीपक जलेगा बस यही प्रक्रिया इस प्रकार अगर कोई जो बिना जले हुए दीपक की तरह से है तो उसको दूसरे को ज्ञान दे नहीं सकता इसलिए अपने हृदय में उस ज्ञान को जाकर ग्रम ज्ञान की बात कहते हैं लौकिक ज्ञान की शिक्षा धर्म की शिक्षा तो कोई भी देते रहते हैं माता पिता भी देते रहते हैं स्कूलों के अध्यापक भी देते रहते हैं वो तो कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते हैं लेकिन जहाँ आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात है वो जब तक वो ज्ञान व्यक्ति में न हो तब तक, तक नहीं देते और वो ज्ञान व्यस्तों में भी हो सकता उस प्रकार उस कोटि का ज्ञान जैसा सन्यासी हो किसी को ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान उसी कोटि का एक व्यस्त को भी हो सकता है लेकिन वैराग्य कंडीशन वैराग्य की है बिरा वैराग्य के नहीं हो सकता इसलिए कहते ग्रही व्रत हर्ष जैसा विष्णु भगत को देख भक्त विष्णु भक्त को देख करके जैसे वो हर्षित हो प्रसन्न होता है ऐसे करके ये मोर बादलों को देखकर करके प्रसन्न होते हैं अब बादल कैसे आए हैं मानव विष्णु भक्त हैं मोर कैसे हैं जैसे कि विरक्त ग्रहस्थ हैं ऐसे करके अब जैसे बादल आते मोर बोलने लगते हैं नाचने लगते हैं तो ये उनकी प्रसन्नता का सूचक तो ऐसे गृहस्थ लोग जब किसी भक्त को देख लेते तो प्रसन्न हो जाते हैं हरिओम बोलेंगे उनसे राधे राधे बोलेंगे सीताराम बोलेंगे उनसे कहेंगे कहो क्या हाल चाल हैं प्रसन्न हो जाएंगे मिलेंगे अच्छी तरह से प्रेम भाव के साथ उनकी सेवा भी करेंगे पूछेंगे हा? खाने पीने को कुछ आओ खालो, कुछ पी <coughs> लो पानी पी लो कुछ उनको अपनी प्रसन्नता सूचित करेंगे उनको ऐसे जो व्यस्त लोग होते हैं देखिए वैसे दुनिया में तमाम व्यस्त होते हैं व्यक्त नहीं होते उनको ये नहीं तो आते ऐसे भी होते हारगुपतेमती सत्यं बदाशवाखिला भक्ति प्रयचवे काम आज कुरानन सीराम जयराम जय जय राम श्रीराम जय